दूसरा प्रश्न भगवान शास्त्रविदों का कहना है कि स्त्री जाति के लिए वेद पाठ, गायत्री मंत्र श्रवण एवं ओम शब्द का उच्चारण वर्जित है प्रभु मेरे मुख से अनायास ही ओम का उच्चारण हो जाया करता है खासकर नाद ब्रह्म ध्यान करते समय तो उच्चारण करना ही पड़ता है तो मन में डर सा लगता है ऐसा क्यों कहा गया है क्या स्त्री जाति को ओम का उच्चारण नहीं करना चाहिए कृपा कर समझाने की दया करें सुमित्रा शास्त्र लिखे हैं पुरुषों ने और पूरी मनुष्य जाति का अतीत पुरुष के शोषण का इतिहास है पुरुष के द्वारा स्त्री के शोषण का स्त्रियों को पुरुषों ने मौका नहीं दिया समानता नहीं थी विकास की सुविधा नहीं थी और डर था इसलिए क्योंकि जिस जिस क्षेत्र में स्त्री और पुरुष साथ साथ काम करते स्त्री ज्यादा प्रसादपूर्ण है और स्त्री के पास एक अंत प्रज्ञा है जो पुरुष के पास नहीं पुरुष तर्क से जीता है स्त्री अनुभूति से और जब भी अनुभूति और तर्क में दौड़ होगी तो अनुभूति जीत जाती है और तर्क हार जाता है। स्त्री में एक भाव प्रबणता है और इसलिए स्त्री अस्तित्व के साथ ज्यादा सहजता से संबंध जोड़ पाती पुरुष कठोर है उसे संबंध जोड़ने में अपने को बहुत पिघलाना पड़ता है इसलिए पुरुष स्वभावता सदियों पहले स्त्री की क्षमताओं से आशंकित हो गए भयभीत हो गए डर गए फिर हर पुरुष को अपने घर में स्त्रियों का अनुभव है कि बाहर वो चाहे कितना ही छाती फुला के घूमता रहे घर आते ही एकदम दब्बू हो जाता बहादुर से बहादुर पुरुष नेपोलियन जैसा व्यक्ति भी अपनी स्त्री के सामने थरथर थर कांपता था तो पुरुषों को स्त्री जाति का इस तरह का भी अनुभव है कि हर एक स्त्री मजबूत से मजबूत पुरुष को भी झुका लेती कुछ बात है उसका प्रेम उसके सूक्ष्म अपरोक्ष मार्ग पुरुष को हारने को मजबूर कर देते इसलिए पुरुष ने सदियों पहले यह तय कर लिया कि स्त्री को कम से कम घर में कैद कर दो वो घर में ही कब्जा जमाए रखे ठीक उसे अगर बाहर मौका दिया तो बाहर भी कब्जा जमा लेगी भय के कारण आतंक के कारण स्त्री को शिक्षा मत दो वेद मत पढ़ने दो मंत्र मत पढ़ने दो गायत्री मत पढ़ने दो ओंकार का नाद ना करने दो ध्यान ना करने दो स्त्री को संन्यासीन मत होने दो स्त्री को तो उलझाए रखो चौके में चूल्हे में पुरुषों ने आत्मरक्षा के लिए ये उपाय किए और ध्यान रखना आत्मरक्षा का उपाय हमेशा कमजोर करता है इसलिए फिर तुमसे एक विरोधाभास कहना चाहूंगा लोग सोचते हैं कि पुरुष स्त्री को सता पाया है क्योंकि स्त्री कमजोर है लोग सोचते हैं कि पुरुष स्त्री पर हावी हो सका क्योंकि स्त्री कोमल है कमनी है। यह बात एकदम गलत है निश्चित ही स्त्री कोमल है कमनीय मगर कमजोर नहीं उसका बल और ढंग का है यह बात सच उसकी शक्ति पुरुष जैसी नहीं है उसकी शक्ति परुष नहीं कठोर नहीं लाओसु ने कहा है पुरुष की शक्ति है चट्टान जैसी और स्त्री की शक्ति है जल की धार जैसी मगर गिरने तो जल धार चट्टान पर और चट्टान की सब अकड़ धूल हो जाएगी रेत हो जाएगी पहले पहले पता नहीं चलेगा पहले पहले तो चट्टान अकड़ी खड़ी रहेगी लेकिन समय चाहिए समय दो और धीरे दीर धीरे आहिस्ता आहिस्ता चट्टान कब बह गई पता नहीं चलेगा और जलधार कोमल है लेकिन कठोर चट्टान को तोड़ देती लाउसू ने कहा है कि मैं अपने शिष्यों को कहता हूं चट्टान जैसे मत बनना क्योंकि चट्टान कमजोर जलधार जैसे बनो उसने कहा है कि मेरा मार्ग जलधार का मार्ग है और ये बात सच है कि इस पृथ्वी पर जो सबसे अनूठे कमल खिले बुद्ध जीसस, इन सबके व्यक्तित्व में पुरुष से कहीं ज्यादा स्त्री के गुण वही कोमल था वही प्रसाद वही सौंदर्य वह कमनी था अब बुद्ध कोई पहलवान नहीं कोई मोहम्मद अली नहीं न कोई गामा न कोई राममूर्ति बुद्ध का बल भी प्रेम का बल है, करुणा का काव्य का बुद्ध का बल भी परोक्ष तलवार का नहीं है वह बल दिए की ज्योति का बल है फ्रेडरिक नीत ने बुद्ध और जीसस के विरोध में यह बात लिखी है कि ये दोनों स्त्रेण उसने तो विरोध में लिखा है क्योंकि वह पुरुष के बल का पक्षपाती था फ्रेडरिक ने लिखा है कि मैंने अपने जीवन में जो सबसे सुंदर चीज देखी जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता वह एक सुबह खुला आकाश और सूरज का निकलना और मेरे घर के सामने से सैनिकों की एक टुकड़ी का गुजरना उनकी चमकते हुए जूते उनकी चमकती हुई संगीने उनके पैरों की आवाज उनके जूतों की लयबद्धता उनका एक साथ पंतिबद्ध संगीत की भांति गुजर जाना उससे सुंदर दृश्य मैंने नहीं देखा शांतारे नहीं फूल नहीं प्रभात नहीं चांदनी नहीं पूर्णिमा नहीं किसी सुंदर स्त्री की आंखें नहीं जिस चीज को उसने सबसे ज्यादा सुंदर अनुभव कहा है वो है कवायद करते हुए सैनिक और उनकी सूरज की रोशनी में चमकती हुई संगीन ऐसा आदमी स्वभाव था जीसस बुद्ध का विरोध करेगा क्योंकि स्त्री उसके विरोध का कारण यह है कि इन दो व्यक्तियों ने सारी दुनिया को इतनी कोमलता सिखा दी कि उस कोमलता के कारण पुरुष के गुण खो गए पुरुष का बल और वीरी खो गए उसका विरोध एक तरफ मगर उसकी बात में सच्चाई यह तो मैं भी कहूंगा कि बुद्ध और जीसस और लाउस और कृष्ण उसे कृष्ण का पता नहीं और लाउसू का भी पता नहीं नहीं तो वो और हरा होता कृष्ण को तो तुम देखो ये मोर मुकुट बांधे हुए पीताम्बर ये हाथ में बांसुरी ये खड़े होने का ढंग ये छटा आभूषण पहने हुए ये बड़े बाल कृष्ण तो बिल्कुल इस त्रिण मालूम होते हमने बुद्ध महावीर कृष्ण या राम किसी को भी दाढ़ी दाढ़ीमूछ नहीं दिखलाई अब जैनों के 24 तीर्थंकर एक की भी दाढ़ी दाढ़ीमूछ नहीं या तो ये रोज सुबह उठ के सेविंग में भरोसा करती थी उसका तो कोई आधार मिलता नहीं किसी शास्त्र में कर भी नहीं सकते क्योंकि महावीर इत्यादि तो अपने साथ कुछ रखते भी नहीं उस तरह इत्यादि वो तो बाल भी साल में उखाड़ते लौचते क्योंकि वो इतना भी चीजों पर निर्भर नहीं होना चाहते हाथ से ही उखाड़ देते जो आदमी साल में एक बार हाथ से बाल उखाड़ता हो वो रोज सुबह उठ के दाढ़ी मुझ बनाता होगा ये तो नहीं माना जा सकता और रोज रोज दाढ़ी मुझ के बाल खींच के उखाड़े नहीं जा सकते ये भी ख्याल रखना क्योंकि तो इतने छोटे होंगे उनको खींचोगे कैसे और अगर ऐसे दाढ़ी मुझ के बाल लेके खींच खींच के निकाल तो दिन रात इसी में गुजर जा जाएंगे ध्यान इत्यादि करने का मौके नहीं मिलेगा नहीं लेकिन हमने किसी और कारण से उनको दाढ़ी दाढ़ीमूछ नहीं दिखलाई इस बात की घोषणा के लिए कि इन व्यक्तियों की आत्मा जल जैसी है स्त्रीण चट्टान जैसी नहीं दाढ़ी दाढ़ीमूछ तो उनको थी कभी कभी ऐसा होता है एक आधपुरुष को नहीं भी होती कोई कोई मुखुन्नस होता है तो ये हो सकता है कि एक तीर्थंकर मुखन्नस राह मगर सभी और बुद्ध भी और कृष्ण भी और राम भी सभी दाढ़ीमुछ विहीन ये पाश्चात्य शैली इन्होंने सीखी कहां ये तो भारत का ढंग नहीं रहा भारत में तो ऋषि मुनि दाढ़ी मुछ बढ़ाते ही रहे इसलिए बात बड़ी उल्टी लगती अगर ऋषि को देखो तो बिना दाढ़ी मुझ के मिलेंगे नहीं बड़ी बड़ी दाढ़ी मुझ जटाएं जितनी बड़ी जटाएं उतना ही बड़ा ऋषि यहां तक कि लोग झूठे बाल खरीद के और जटाओं में जोड़ के उनको जमीन तक लटकाते क्योंकि उससे सिद्ध होता है कि वो कितने महान ऋषि जिस देश में जटाओं का ऐसा मूल्य रहा हो उस देश में महावीर और बुद्ध के दाढ़ी मुछ भी नहीं है ये प्रतीकात्मक है ये संकेत है ये संकेत है कि इनके व्यक्तित्व में इतनी कोमलता आ गई जैसी कि स्त्रियों में होती इसलिए इतने तक तो मैं नित से राजी होता इससे आगे राजी नहीं होता क्योंकि वो कहता है इनके प्रभाव के कारण पुरुष ने गुण खो दिए पहली तो बात इनका प्रभाव पड़ा ही नहीं अगर इनका प्रभाव ही पड़ता तो पृथ्वी स्वर्ग होती दूसरी बात पुरुष ने अपने गुण जरा भी नहीं खोए गुण आगे बढ़ गए बहुत आगे बढ़ गए लठ से एटम बम तक पहुंच गए और क्या चाहिए और गुणों का विकास किसको कहते हत्याएं बढ़ गई हैं आत्महत्याएं बढ़ गई हैं आदमी 3000 साल में 5000 युद्ध लड़ा है और क्या चाहिए इतने से दिल नहीं भरता निश्चय और युद्ध चाहिए सारी जमीन युद्ध स्थल बन गई है हर देश गरीब से गरीब देश भी भूखा मर रहा लेकिन अपने राष्ट्रीय आमदनी का कम से कम 70 प्रतिशत सैनिकों के खाने पीने पर उनकी व्यवस्था पर खर्च कर रहा भूखे मर रहे हैं लोग अपना पेट काट के मुस्तंडों को पाल रहे हैं और उन मुस्तंडों का उपयोग क्या है क्योंकि दूसरे देश के मुस्तंडे उनको महावीर चक्र प्रदान किए जाते हैं। कम से कम महावीर के नाम को तो बदनाम ना करो सैनिकों को महावीर चक्र सन्यासियों को तो ठीक समझ में आ सकता है लेकिन सैनिकों को जो जितने लोगों को मारे उतना बड़ा सैनिक जो जितनी हत्या करे उतनी पदोन्नति नहीं आदमी कुछ पीछे नहीं रहा निश्चय की बात गलत है आदमी के गुण उसकी विभत्स उसकी घृणा उसका क्रोध अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया इसलिए और बातों से मैं राजी नहीं लेकिन इतनी बात से मैं राजी हूं को उसका यह निरीक्षण सच है कि बुद्ध और जीसस में कुछ प्रसाद है जो स्त्रण कांसु से कृष्ण का पता होता ये लाउस् का तो वो और भी ज्यादा बात अपनी बल से कह सकता लोग सोचते हैं स्त्रियां कमजोर हैं इसलिए पुरुषों ने दबा लिया ये बात गलत है मेरा सोचना कुछ और पुरुष स्त्री से डरा हुआ है और इसलिए उसे दबाना जरूरी हो गया स्त्री शिक्षित हो जाए तो अर्जन तुम जाके यूनिवर्सिटी में देख सकते हो जहां भी स्त्रियां और पुरुष साथ पढ़ रहे हैं वहां स्त्रियां ज्यादा पुरस्कार पाती हैं ज्यादा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होती हैं ज्यादा गोल्ड मेडल पाती क्योंकि स्त्री में एक तरह की एकात्मकता है वो जिस काम में लग जाती पूरी डूब जाती वो उसका गुण है क्योंकि उसे मां बनना है और बच्चे पर उसे एकाग्र रूप से अपनी सारी ऊर्जा निछावर करनी होगी तो वो उसकी सहज स्वाभाविकता है अगर वो किसी कला को सीखने में लगती तो पूरा अपने को उसमें उंडेल देती पुरुष उससे डरता है सदियों से डरता रहा और सबसे पहले उसने जो उपाय किए वो ये थे कि स्त्री को शिक्षा न दी जाए शिक्षा नहीं देने का मतलब होता है उसके पैर काट दिए वेद मत पढ़ने दो शास्त्र मत पढ़ने दो उपनिषद मत पढ़ने दो तो सदा निर्भर रहेगी पुरुष पंडितों पर अब तुम देख सकते हो ऐसे में पंडितों को तथा कथित धर्म गुरुओं को पाने वाला है कौन स्त्रियां तुम देख सकते हो राम कथा में कौन की भीड़ इकट्ठी स्त्रियों की मंदिरों में कौन चढ़ा रहा है धन पैसा है गहने स्त्रीय स्त्रियों को अज्ञानी रखने का लाभ यह हुआ कि उन्हें तथाकथित ज्ञानियों पर निर्भर होना पड़ेगा फिर उनकी गहन निंदा की गई कि नरक का द्वार है इस गहन निंदा में निंदा निंदा में भी पुरुष का भय ही समाया हुआ है पुरुष स्त्री से भयभीत क्योंकि पुरुष के भीतर जो काम वासना वो स्त्री को देखते ही सजग हो जाती उसका उस पर कोई बल नहीं उस संबंध में वो एकदम निर्बल हो जाता है स्त्री के ऊपर आकृष्ट हो जाता है हजार कस्में खाई हो तो भी तो और भी डर है तो स्त्री को दूर ही रखो उसको धर्म के पास ही मत आने दो बुद्ध तक चिंतित थे कि स्त्रियों को भिक्षु संघ में स्वीकार किया जाए या न किया जाए इस संबंध में मैं महावीर की प्रशंसा करूंगा महावीर संभवतः पहले व्यक्ति हैं पूरे मनुष्य जाति के इतिहास में जिन्होंने स्त्रियों को सहजता से अपने साधु संघ में सम्मिलित किया जरा भी नानुस नहीं किया जरा भी इनकार नहीं किया बुद्ध ने तो वर्षों तक टाला टालने का कारण यह था कि बुद्ध को संदेह था कि अगर स्त्रियों को संन्यासी बना लिया गया तो कहीं सन्यासी हमारे भ्रष्ट ना हो जाए ये डर ही है कि संन्यासी भ्रष्ट न हो जाएं। इस भय के कारण स्त्रियों को दूरी रखो यद्यपि महावीर ने स्त्रियों को मौका दे दिया कि वो सम्मिलित हो जाएं भिक्षु संघ में साध्वी हो सकें, लेकिन फिर भी एक बात वो कह गए जो वांछनी नहीं एक बात वो छोड़ गए अपने पीछे कि स्त्री पर्याय से मोक्ष नहीं होता इसलिए स्त्री को पुरुष से थोड़े नीचे पत्थर रख गए स्त्री को एक बार तो पुरुष की तरह जन्म लेना ही होगा फिर उसका मोक्ष हो सकता है ये भी कोई बात हुई मोक्ष का क्या संबंध स्त्री और पुरुष मोक्ष भी क्या जीव शास्त्र बायोलॉजी पर निर्भर क्या मोक्ष भी मासिक धर्म पर निर्भर क्या मोक्ष भी शरीर की व्यवस्था और गर्भ पर निर्भर तब तो मोक्ष भी बड़ा पौधगलिक और बहुत शारीरिक हुआ मोक्ष तो आत्मा की बात है ध्यान की बात है ध्यान में उतर के न तो कोई पुरुष रह जाता न कोई स्त्री ध्यान का अर्थ ही यह है कि जहां शरीर से अपने को अलग पाते भिन्न पाते अन्य पाते साक्षी रह जाते साक्षी न तो स्त्री होता न पुरुष सारे धर्मों ने कम या ज्यादा स्त्री को दबाने की कोशिश की और सारे धर्म क्योंकि पुरुषों के द्वारा निर्मित हुए एक भी स्त्री के द्वारा कोई धर्म निर्मित नहीं हुआ है इसलिए स्वभावता स्त्रियों को बहुत ज्यादा पद्दलित होना पड़ा जैनों में सिर्फ इस बात की खबर कि एक स्त्री मल्ली बाई तीर्थंकर हुई मगर पुरुष की बेईमानी मल्लीबाई नाम को ही उन्होंने पहुंच डाला नाम ही बदल दिया मल्लीबाई को मल्लीनाथ कहने लगे इसलिए जब तुम लिस्ट पढ़ोगे जैन तीर्थंकरों की तो उसमें मल्लीबाई नहीं मिलेगी मल्लीनाथ स्त्री का नाम कैसे रखें तीर्थंकरों की पंक्ति में क्योंकि तीर्थंकर तो मोक्ष को उपलब्ध होगा ही फिर इस धारणा का क्या होगा कि स्त्री जीवन से मोक्ष नहीं मिलता तो नाम ही बदल दो मल्लीनाथ कर दो मल्लीबाई रही होगी सचमुच अद्भुत गरिमापूर्ण स्त्री रहा होगा उसका प्रचंड व्यक्तित्व तेजस्वी ज्योतिर्मे इतना जोतिर में कि उसके जीते जी जैनों को भी स्वीकार करना पड़ा कि वो तीर्थंकर है लेकिन मरने के बाद चालबाज अपनी चालबाजियों से बच तो नहीं सकते नाम ही बदल दिया बचपन में मैंने जो तीर्थंकरों की लिस्ट पढ़ी थी कभी ख्याल भी नहीं आया था कि मल्ली नाथ मल्लीनाथ नहीं थे मल्ली बाई थे और इतना तो पक्का है कि उन दिनों ऑपरेशन नहीं होते थे जैसे अब हो सकते स्त्री को पुरुष कर लो पुरुष को स्त्री कर लो कहीं वो उल्लेख नहीं है इस तरह के ऑपरेशनों का एक ही संभावना हो सकती कि कभी कभी आकस्मिक रूप से कुछ स्त्रियां पुरुष हो जाते कुछ पुरुष स्त्रियां हो जाती हारमोन्स की कुछ गड़बड़ी के कारण मात्रा में थोड़े सा भेद है पुरुष व स्त्री के हार्मोन्स, थोड़े से हार्मोन कम हो जाए ज्यादा हो, हो जाए स्त्री पुरुष हो जाए पुरुष स्त्री हो जाए लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ था तो इसका स्पष्ट इस उल्लेख करना था कि पहले मल्लीबाई मल्लीबाई थीं और फिर बाद में उनके हारमोन्स में परिवर्तन हुआ शारीरिक भेद हुआ और वो मल्लीनाथ हो गए इसका भी कोई उल्लेख नहीं इसलिए बेईमानी जाहिर कि सिर्फ स्त्री जाति को इतनी प्रतिष्ठा ना मिले इसलिए नाम बदल दिया गया मित्रा तू पूछती है शास्त्रविदों का कहना कौन है ये शास्त्रविद पुरुष ही लिखते हैं पुरुष ही व्याख्या करते हैं और स्त्रियां भी खूब पुरुषों के लिखे शास्त्र पुरुषों के द्वारा की गई व्याख्याएं और इन्हीं को अंगीकार कर लेती थोड़ा जागो अब इसलिए मैं उन स्त्रियों पर भी बोला हूं जिन पर कोई कभी नहीं बोला सहजों पर दया पर मीरा पर इनके भजन तो गाए जाते रहे कम से कम मीरा के भजन तो गाए जाते रहे लेकिन कोई कभी बोला नहीं किसी ने कभी व्याख्या नहीं की मैं जानकर बोला हूं इसलिए जानकर बोला हूं ताकि इनको समान प्रतिष्ठा मिले कबीर नानक और दादू के साथ मीरा सहजो और दया को भी प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए महावीर बुद्ध के साथ साथ कश्मीर में हुई लल्लेश्वरी राबिया थेरेसा इनको भी वही जगह मिलनी चाहिए स्त्रियों को थोड़ा आगे आना होगा थोड़ी घोषणा करनी पड़ेगी आधी संख्या है स्त्रियों की पृथ्वी पर काट डालो शास्त्रों में वे सारे वचन जो स्त्रियों के खिलाफ लिखें अगर तुम्हारे घर में रामायण हो काट डालो वे सारे वचन जो स्त्रियों के खिलाफ लिखें डरम्मत बाबा तुलसीदास मैं जुम्मेवार हूं काट डालो उन बातों को जो स्त्रियों के विरोध में सदियों में कही गई फाड़ दो वे पन्ने आग लगा दो उन शास्त्रों में क्योंकि वे झूठे हैं बुनियादी झूठ पर खड़े वे पुरुष के अहंकार से निर्मित हुए ये क्या पागलपन की बात है कि शास्त्रवेदों का कहना है कि स्त्री जाति के लिए वेद पाठ, गायत्री मंत्र श्रवण एवं ओम का उच्चारण वर्जित ओम पर किसी का ठेका ओम किसी की बपोती और जब भीतर शांति गहन होगी तो ओमकार का नाद अपने आप होता है कोई करता थोड़ी फिर क्या करोगे फिर क्या जबरदस्ती उसका गला घोट के रोक दोगे ओंकार तो इस जगत की अंतरध्वनि है इस जगत के प्राण का स्वर इस जगत के भीतर समाया हुआ संगीत अनाहत नाद है वो तो पुरुष शांत हो तो सुनाई पड़ेगा स्त्री शांत हो तो सुनाई पड़ेगा इसलिए ओम एकमात्र शब्द है जिस पर दुनिया के सारे धर्म सहमत ये तुम देख के हैरान हो जैन भी ओम शब्द से इनकार नहीं करते उसकी महिमा को स्वीकार करते बौद्ध भी ओम शब्द की महिमा को स्वीकार करते हिंदू तो करते ही और ईसाई ओम शब्द को ही आमीन कहते हैं। वो ओम का ही रूप है इसलिए हर ईसाई प्रार्थना आमीन पर पूरी होती है। और मुसलमान उसी को आमीन कहते हैं। वो भी ओम का ही रूप है शब्दों के साथ ऐसा हो जाता है क्योंकि तुम जैसा सुनोगे जब तुम्हारे भीतर ओमकार का नाद होगा अगर तुम मुसलमान हो तो वो तुम्हें अमीन जैसा मालूम पड़ेगा ओमन आमीन क्योंकि तुमने जिंदगी भर अमीन अमीन अमीन कहा है उसके साथ जोड़ बैठ जाएगा रेलगाड़ी में बैठकर देखा कभी अगर तुम चाहो छक छक छक तो छक छक छक सुन दो अगर तुम चाहो भक भक भग तो भक भक भक सुन लो जो तुम्हारी मर्जी रेलगाड़ी को कोई एतराज नहीं रेलगाड़ी क्या कर रही छक छक छक के भग भग भग कहना मुश्किल है। रेलगाड़ी तो शुद्ध ध्वनि कर रही तुम तो उस पर जो आरोपित कर दो जो तुम्हारी धारणा हो ये तुम पर निर्भर हो वैसा ही अंतर ध्वनि जब भीतर उठती है तो मुसलमान समझता अमीन क्योंकि तो उसने वही सुना ईसाई समझता आमेन उसने वही सुना हिंदू समझता ओम इससे स्त्री और पुरुष का क्या लेना देना है सुमित्रा मत जी भर के ओंकार का नाथ करो और तुम्हारे शास्त्रविद तो बस तोतों से ज्यादा नहीं तोतों से भी गए थे। एक बार सर्वधर्म सम्मेलन में बोलने के लिए श्री मटका ब्रह्मचारी और मुल्ला नसरुद्दीन को भी बुलाया गया दोनों वहां पहुंचकर बुरी तरह बोर हुए वक्तागण न मालूम क्या क्या बकझक कर रहे थे मटका ने नसरुद्दीन से कहा मुल्ला क्या बकवास लगा रखी सालों में मेरा तो सिर दर्द करने लगा जब से यहाँ आया हूं जी मितला रहा है बस यह अच्छा हुआ कि आप साथ में कम से कम एक आदमी तो है जिससे बात करके मन ढल रहा है, है। मुला नवाब दिया वाकई आप बड़े किस्मत वाले है ब्रह्मचारी जी ईश्वर की कृपा से कम से कम आपको एक इंसान तो मिला जिसके साथ आपको आनंद आता है मुझ गरीब को तो वह भी ना मिला कौन है तुम्हारे शास्त्रविद? आदमी भी उनमें खोजना मुश्किल है तोते हैं यंत्रों की तरह दोहराए चले जाते शायद उन्हें भी पता नहीं कि वो क्यों कह रहे हैं क्या कह रहे हैं लिखा है किताबों में तो दोहरा रहे हैं शब्द ही शब्द हैं उनके पास और कुछ भी नहीं और शब्दों में क्या रखा है कुछ अनुभव चाहिए रसायन शास्त्र के नए नए अध्यापक चेलाराम ने पूछा केसी एन क्या है एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ उसने कहा मास्टर जी बिल्कुल जवान पर ही रखा है चेलाराम चिल्लाए अबे साले थूक इसी वक्त थूक जल्दी थूक नहीं तो मर जाएगा वह पोटेशियम साइनाइड शब्द चाहे पोटेशियम साइनाइड ही क्यों ना जवान पे रखा हो शब्द कोई मरने वाला नहीं है उससे और शब्दों से कोई मुक्त भी नहीं होता। अरे मरता ही नहीं तो मुक्त क्या खाक होगा शब्द आग से क्या आग लगती और शब्द पानी से क्या प्यास बुझती जो तुम से कहते हैं सुमित्रा ऐसा ना करो वैसा ना करो जरा उनकी जिंदगी में तो झांको हो वहां कुछ है वहां कुछ वेदों के स्वर उठते दिखाई पड़ते वहां कुछ उपनिषद की छाया है वहां तुम्हें कुछ सुनाई पड़ता है ओंकार का नाद उनके पास बैठो तुम उन्हें अपने से गया भी पाओगी। वे बस तोते हैं दोहरा रहे हैं क्योंकि दोहराने में लाभ है दोहरा रहे हैं क्योंकि सदियों सदियों से उनकी परंपरा दोहराने की रही बाप दादे भी यही करते रहे उनके बाप दादे भी यही करते रहे पीढ़ी दर पीढ़ी दोहराने का उनका काम रहा तोतों में भी थोड़ी ज्यादा अकल होती मैंने सुना है एक स्त्री ने एक तोता खरीदा बड़ा प्यारा तोता था लेकिन दुकानदार ने कहा देवी जी आप ना खरीदें तो अच्छा ये जरा गलत संग में रहा है तो कभी कभी उलझलूल बातें कह देता अब आपसे क्या छिपाना जब आप ले ही रही इतने दाम खर्च कर रही तो पीछे आप मुझे दोष ना देना ये जरा गाली गलौज भी बकता है असल में एक जुए के अड्डे पर था एक वैश्याल में भी रह चुका है तो इसे नाले तो अच्छा है लेकिन तोता उसे इतना प्यारा लगा है कि उसने कहा कि हम इसे सुधार लेंगे सिखा लेंगे अगर ये बोलना जानता है इतना अच्छा बोल रहा है तो हम भुला देंगे अगर दुष्पंग में बिगड़ गया है तो सत्संग में ठीक कर लेंगे वो उसे खरीद लाई लेकिन खरीद लाई और फिर पछताई क्योंकि वो वक्त बेवक्त उल्टी सीधी बातें कहते ईसाई थी महिला पादरी आया वो तो था बोला ऐसी कि तैसी इस पादरी की अब वो स्त्री एकदम हक्की बक्की रहेगी अब क्या करे वो क्या ना करे क्षमा मांगी कि माफ करिए पादरी ने कहा ऐसा करो मेरे पास भी एक तोता है वो बड़ा भक्त है और सुबह से शाम तक प्रभु प्रार्थना में लील रहता है तुम्हारे तोते को उसके पास कुछ दिन रख दो स्त्री राजी हो गई तोता पादरी के घर पहुंचा दिया गया दोनों को एक ही पिंजरे में रख दिया आठ दिन बाद स्त्री पता लगा आई कि हालत क्या है दोनों तोते के पिंजरे के पास पहुंचे बड़ी हैरानी हुई कि न तो उस स्त्री का तोता गाली बकरा था कुछ बोले ही नहीं उसने ध्यान ही नहीं दिया स्त्री के प्रति या पादरी के प्रति और न ही पादरी का तोता है जो कि चौबीस घंटे एक माला लिए जाप करता रहता था उसने माला भी पटक दी थी वो एक कोने में पड़ी थी और जाप भी नहीं कर रहा था और उसने भी पादरी मादरी पे कोई ध्यान नहीं दिया स्त्री ने अपने तोते से पूछा कि तुझे क्या हुआ गालियों का क्या हुआ उसने कहा जरूरत ही ना रही कुछ समझ में बात ना आई पादरी ने अपने तोते से पूछा तेरी प्रार्थना का क्या हुआ उसने कहा बात क्या पूछते जिसको पाने के लिए प्रार्थना कर रहा था वो मिल गया एक प्रेसी चाहिए थी ये तोता नहीं है तोती है उसी ली माला जपता था कि हे प्रभु भेजो आखिर उसने सुन ली जब सुनी ली अब क्या जरूरत और उस स्त्री के तोते ने कहा कि गालियां भी मैं इसलिए बकरी थी क्योंकि मैं क्रोध में थी कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो जा रही एक तोता तो चाहिए ही चाहिए जब तोता मिल गया तो गाली बंद हो गई तोतों में भी थोड़ी ज्यादा अकल है पंडित तो दोहराए ही चले जाते सुमित्रा शास्त्रविदों से बचो सदगुरुओं की सुनो और सदगुरु और शास्त्रविद में बड़ा भेद है शास्त्रविद्ध ने पढ़ी है किताबें और सदगुरु ने देखा है अंतस का शास्त्र शास्त्रविद कह रहा है लिखा लिखी की और सदगुरु कह रहा है देखा देखी की वेद पाठ करना हो तो वेद पाठ करो गायत्री पढ़ना हो गायत्री पढ़ो ओंकार का नाथ करना हो ओंकार का नात करो यह तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है लेकिन मैं तुमसे यह नहीं कह रहा हूं कि वेद पाठ करो तुम्हें करना हो तो क्योंकि वेद पाठ से कुछ मिलेगा नहीं शास्त्रविद कहता है वेद पाठ करने का अधिकार नहीं है तुम्हें और मैं कहता हूं अधिकार तो पूरा है मगर है बेकार मामला है कुछ पाओगी नहीं साहित्य की तरह पढ़ना हो तो पढ़ो सुंदर वचन है सद्वचन है मगर साहित्य की तरह इससे ज्यादा मत समझ लेना और गायत्री मंत्र दोहराने से क्या होगा दोहराना अच्छा लगता हो तो मैं किसी के भी सुख में कभी बाधा नहीं बनता कैसे सुख हो तुम तो गायत्री मंत्र की पूछ रहे हो मुझसे कोई सिगरेट पीने वाला पूछता है कि मुझे अच्छा लगता है तो जारी रखूं कि नहीं तुम्हें तो अच्छा लगता है तो मैं रुकावट डालने वाला कौन ये तुम्हारी और परमात्मा के बीच बात है तुम्हें तो अच्छा लगता है तो पियो कोई ऐसा कोई भारी जुर्म भी नहीं कर रहे हो धुआं भीतर ले गए बाहर लाए थोड़ा मूढ़तापूर्ण तो है क्योंकि जब शुद्ध हवा भीतर ले जा सकते थे तब अशुद्ध ले गए जबकि सुबह की ताजी हवा और फूलों की सुगंध से भरी हवा से फेफड़े भरे जा सकते थे तब तुम अपने हाथ से सड़े गले धुए से न मालूम कहां की सड़ी गली तमाकू से अपने फेफड़ों को भर रहे मगर तुम्हें अगर अच्छा लग रहा है तो तुम कोई ऐसा पाप नहीं कर रहे हो कि नरकों में सड़ो तुम पी सकते हो धुआं पान, तुम्हें जो करना हो करते रहो पाप नहीं है ये मूर्खतापूर्ण तो है अपराध नहीं है ये, अबुद्धिपूर्ण तो है और यही मैं तुमसे कहता हूं सुमित्रा तुम्हें गायत्री मंत्र पढ़ना पढ़ो मगर नाहक की बकवास है कुछ पाओगी नहीं उससे ऐसे होगा जैसे लोग ताश खेलने में समय बिताते ऐसे गायत्री मंत्र में कुछ लोग बिताते हालांकि ताश खेलना गायत्री मंत्र से बेहतर है एक लिहाज से कि ताश खेलने वाले को अहंकार नहीं पकड़ता कि मैं कोई धार्मिक काम कर रहा हूं थोड़ा विनम्री रहता है खेल रहा हूं अच्छा काम नहीं कर रहा हूं झंडे पर चल जाता एकदम चढ़ाने लगता आकाश गायत्री मंत्र जो पढ़ रहा है वो दुनिया को दिखा देना चाहता है कि मैं गायत्री मंत्र पढ़ने वाला हूं मैं कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं हूं उसमें दुर्वासा पैदा होने लगता है उसके दिल में या इस तरह की बातें उठने लगती है कि अगर चाहूं तो कुछ का कुछ कर दूं कि गायत्री मंत्र सिद्ध हुआ जा रहा है अभी साफ दे दूं किसी को तो जन्मों जन्मों सड़ा दूं या किसी को आशीर्वाद दे दूं तो धन बरसा दूं उसे ऐसे अहंकार और ऐसी व्यर्थ की बातें पकड़ने लगती और ज्यादा अगर गायत्री मंत्र पढ़ा तो विक्षिप्त होने का डर है कुछ लोग पढ़ते 24 घंटे एक सरदार जी को मेरे पास लाया गया वो जब जी पढ़ते थे 24 घंटे भीतर लगाए ही रखें बाहर दूसरे भी काम करते रहें ऐसे वो कप्तान थे मिलिट्री में उनकी पत्नी मुझे लाई कि बड़ी मुश्किल हुई जा रही ये सुनते ही नहीं क्योंकि ये अपनी जप्जी में लगे रहते इनसे अपन बात करो ये वहां है ही नहीं इनसे कहो कुछ करते कुछ बाजार भेजो कि बैंगन ले आओ आलू ले आते कहते हैं आलू ही तो कहा था और अब हालत और बिगड़ने लगी क्योंकि इनके अधिकारी भी नाराज होने लगे क्योंकि वहां भी इनके काम अस्त व्यस्त हो गए और एक भय पैदा हो रहा है अब ये सड़क पे चलते वक्त भी अपने भीतर जाप में लगे रहते हैं कोई आन बजा रहा वो भी नहीं सुनते किसी दिन खतरा हो जाएगा और आधी रात उठाते दो बजे रात से तो इतने जोर से जप जी करते हैं कि मोहल्ले वाले भी शिकायत करते हैं। और बच्चे परेशान हुए जा रहे हैं परीक्षा करी है। बच्चे पढ़े तो कब पढ़े इस सोने नहीं देते तब सरदार जी बोले कि ठहर आधी रात सुबह उठता हूं आधी रात नहीं उनकी पत्नी ने कहा कि दो बजे रात को आधी रात कहोगे कि सुबह तो सरदार जी ने कहा अंग्रेजी हिसाब से सुबह बारह बजे तो दिन खत्म हो जाता अंग्रेजी हिसाब से दूसरा दिन शुरू सुबह कहता हूं इसको मैं अंग्रेजी हिसाब से दो बजे सुबह उठता हूं इसमें किसी को कहते क्या ऐतराज और कोई बुरा काम तो करता नहीं जब जी जोर से पढ़ता हूं ताकि तुम सबको भी सुनाई पड़ जाए नहीं तो भटकोगे तुम्हारे कानों में भी पड़ जाए आवाज तो तुम्हें लाभ होगा और अंत तब वही हुआ जो होना था उनको आखिर अस्पताल में भर्ती करना पड़ा ट्रैंकुलाइजर्स देने पड़े कोई तीन महीने के इलाज के बाद बामुश्किल जप्जी से उनका छुटकारा हुआ सुमित्रा गायत्री मंत्र पढ़ना हो तो पढ़ना मगर बहुत ज्यादा मत पढ़ लेना क्योंकि ये चीजें पकड़ती पीछा पकड़ती और फिर लोभ के कारण आदमी ज्यादा कर जाता कि जितना पढ़ोगे शास्त्र कहते हैं करोड़ बार पढ़ोगे तो इतना लाभ और दस करोड़ बार पढ़ोगे तो इतना लाभ और अरब बार पढ़ोगे तो इतना लाभ मगर अरब बार पढ़ोगे लाभ माप तो छोड़ो विक्षिप्त आ तो जाएगी किसी भी शब्द को इतनी देर तक दोहराओगे तो पागल होने ही लगोगे नहीं मैं नहीं कहूंगा मैं किसी दूसरे कारण से रोक रहा हूं ख्याल रखना इसी वजह से नहीं कि तुम स्त्री हो मैं पुरुषों को भी यही कह रहा हूं स्त्रियों को भी यही कह रहा हूं कि इस तरह गायत्री मंत्र दोहराने से कुछ लाभ नहीं होगा रही ओंकार की बात तूने लिखा है प्रभु मेरे मुख से अनायास ही ओम का उच्चारण हो जाया करता है, जो अनायास हो रहा है वो शुभ है आयास मत करना प्रयास मत करना चेष्टा मत करना चेष्टा करने सब बातें झूठी हो जाती अनायास जो हो शुभ हो शुभ है अपने आप हो रहा है बहने तो झरना फूटने तो झरना और ओम में आ गए सारे वेद सारे गायत्री मंत्र सारे कुरान सारे उपनिषद सारी बाइबल ओम पर किसी की बपौती नहीं न पुरुषों की न हिंदुओं की न जैनों की न बौद्धों की किसी की बपौती नहीं बच्चों पंडित पुरोहितों से काफी उन्होंने तुम्हारा शोषण किया है अपने ही हाथों में पतवार संभाली जाए तब तो मुमकिन है कि ये नाव बचा ली जाए आज के दौर में जीने की शर्त है यारो लाश ईमान की कांधे पे उठा ली जाए पूरे गुलसन का चलन चाहे बिगड़ जाए मगर बचलन होने से खुशबू तो बचा ली जाए धुआं धुआं सी मसालों को जलाने के लिए राह के ढेर से कुछ आग निकाली जाए लोग ऐसे भी कई जीते हैं इस बस्ती में जैसे मजबूरी में एक रस्म निभा ली जाए अब तो शायद ना कोई रंग चढ़ेगा इस पर खून से रंग के ये तस्वीर सजा ली जाए सुमित्रा अपने ही हाथों में पतवार संभाली जाए तब तो मुमकिन है कि ये नाव बचा ली जाए और कोई उपाय नहीं अपीपो भव अपने दिए खुद बनो पंडित पुरोहितों से क्या पूछना है लोग ऐसे भी कई जीते हैं इस बस्ती में जैसे मजबूरी में एक रस्म निभा ली जाए पंडित पुरोहितों से पूछ के जियो तो बस रस्म की तरह जियोगे एक औपचारिक एक ढोंग एक पाखंड एक शिष्टाचार और परमात्मा से नाते प्रेम के हो सकते हैं शिष्टाचार के नहीं और फिर सुमित्रा मेरा रंग तुझ पे चढ़ गया अब कोई और रंग चढ़ेगा नहीं अब तो शायद न कोई रंग चढ़ेगा इस पर खून से रंग के ये तस्वीर सजा ली जाए ये गैरिक रंग ये मेरी प्रीति का रंग ये सुबह का रंग ये प्राची का रंग ये फूलों का रंग ये बसंत का रंग एक बार चढ़ जाए फिर इस पर कोई और रंग नहीं चढ़ सकता आज इतना